रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम आप सब मुस्कुराते रहें आनंद में रहें और गुनगुनाते रहें नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग अपने जीवन में कुछ ख़ास मुकाम को हासिल करते हैं तो बड़ी खुशी होती है और साठ तक हम लोग पहुँचते पहुँचते हम अपने मुकाम को हासिल कर लेते हैं और दूसरों को देने का काम करते हैं तो सलामी जिंदगी में हम लोग साठ सिक्सटी प्लस वालों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं तो आज के सलामी जिंदगी कार्यक्रम में हमारे साथ देसाई भाई हैं जो गुजरात से बिलोंग करते हैं और वो अभी सिक्सटी प्लस है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास है तो वो सारे एक्सपीरियंस हम लोग सुनने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से देसाई भाई का बहुत बहुत स्वागत है सलामी जिंदगी कार्यक्रम में मेरा नाम देसाई भाई हरीभाई पटेल है मेरे पिताजी का पूरा नाम है हरी भाई, भाई पटेल मेरी माताजी का नाम है मणिबहन मेरा परिवार बहुत सिंपल है मेरे परिवार पूरा फार्मिंग का कार्य करता है मेरे बड़े भाई भी फार्मर है फिर भी हमारे माता पिता ने हमें एजुकेशन के अच्छे संस्कार दिए है हमारी फैमिली ग्राम्य विस्तार में रहती है और हमें ग्राम्य विस्तार के विशाल अनुभव है फिर भी हमारे माता पिता ने ऐसा इंटरेस्ट रखा कि हम आगे बढ़े पढ़े और कुछ अच्छी सेवा करें कुछ ऐ, ऐसे अच्छे कार्य करें कि जिनके कारण हमारे परिवार का हमारा नाम रोशन हो और हम ऐसी प्राप्ति कर सकें इसके बारे में हमारे माता पिता ने बचपन से ही हम हमको भक्ति के संस्कार दिए थे हमारे घर में मां जगदम्बा की आरती होती थी इनके बाद हमारे पिताजी ने हमें गीता जी के बारे में भी कुछ अच्छा बताया तो ये संस्कार हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं और इसके कारण हमारा पूरा परिवार आज सुखी परिवार है मेरा बड़ा भाई फार्मर है मैं टीचर का रोल अदा करके 34 फोर ईयर्स की जॉब करके अब निवृत्त हो चुका हूं। मेरे छोटे भाई है वो एमएससी एग्रीकल्चर है और गोधरा मकाई संशोधन केंद्र में वो एग्रीकल्चर ऑफिसर का कार्य करते हैं मेरे दो बच्चे हैं वो सबसे बड़ा बच्चा है इनका नाम संदीप भाई है वो बी इंजीनियर है और सेकंड जो है वो प्राइमरी टीचर है मेरी पत्नी भी प्राइमरी स्कूल में आचार्य के रोल में कार्य करती है तो हमारे परिवार में शिक्षण का पूरा महत्व है और हम तीन लोग शिक्षा के कार्य में जुड़े हुए हैं अभी भी मैं रिटायरमेंट करने के बाद भी कैंपस डायरेक्टर तरीके माध्यमिक स्कूल साकली में कार्य करता हूं रिटायरमेंट हाँ रिटायरमेंट के बाद मानस सेवा मानद सेवा आ, तो बच्चों की अच्छी तरह से अभी भी मैं सेवा कर रहा हूं क्या बात चलिए जैसा है है भाई बात बात अच्छी अपने बारे में बताया अपने परिवार के बारे में बताया और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इस तरह की बातें सुनते हैं तो खुशी होती है और मैं चाहूंगा कि आप प्लस तो आपके माता पिताओं के बारे में कुछ याद हो और उनके साथ के बिताए हुए कुछ खास अनुभव वो थोड़ा सा बताइए मेरे पिताजी का बिजनेस खेती का था वो हमें बचपन से ही बताते थे और उसका राजकीय कार्य वो पंद्रह साल हमारे गांव के सरपंच भी रहे थे तो मेरी माता ने मुझे बताया कि भैया तुझे तेरे पिताजी की तरह ये राजकीय कार्य नहीं करना है तुझे अच्छा पढ़कर आगे बढ़ना है ये राजकीय कार्य में जो हमारी प्रगति होती है वो अटक जाती है ऐसी मेरी माता ने बताया कि इस फंदे इस लफड़े में कभी पढ़ना नहीं आप ऐसा एक कार्य करो कि जिनके कारण हमारा परिवार का कुछ नाम आगे बढ़े पैसों की चिंता मत करना मैं खेत में काम करके भी आपको अच्छी तरह से पढ़ाऊंगी तो मेरी माँ का जो ये वरदान मुझे मिला ये मेरे लिए एक आशीर्वाद बन गया और इनके कारण मैं मेरे परिवार को बहुत आगे बढ़ा सका मुझे एजुकेटेड पत्नी मिली जॉब वाली मिली मेरे दो बच्चे भी आगे पढ़े इनकी पत्नियां भी एजुकेशन वाली मिली इनके बच्चे भी अब अच्छी स्कूल में पढ़ते हैं तो मेरा एक समृद्ध सुशिक्षित परिवार आगे बढ़ा ये मेरे माता पिता की ओर से मिले हुए हमारे संस्कार है मेरे पिताजी ने कहा कि भैया तुम जहाँ गुजरात में अच्छी स्कूलों में पढ़ना चाहते हो वहाँ मैं तुझे पढ़ाऊँगा कॉलेज में भेजूँगा हॉस्टल का खर्च भी मैं निर्वाह करूँगा लेकिन आप अपनी कारकिर्दी बनाना और ये हमारा जो सिंपल परिवार है इनमें ऐसा लगना चाहिए कि नहीं ये हरी के दो तीन बच्चे हैं इन इन्होंने अपना नाम रोशन करने के लिए कुछ अच्छे कार्य किए हैं तो मैं प्राइमरी स्कूल में हमारे गांव में ही जाता था बचपन से ही मुझे अच्छा कुछ शौक़ मेरे हॉबीज़ भी थे मुझे वक्तृत्व स्पर्धा निबंध स्पर्धा जैसी स्पर्धाओं में भाग लेने का बहुत शौक था और मैं नाट्यकला में भी हमारी स्कूल जो सेकेंडरी स्कूल मोरवा रहना थी वहाँ आशा भाई का एक पात्र का रोल निभा स्कूल में ये नाट्य कला में फर्स्ट आया था इनका एक इनाम भी मुझे मिला था एक ग्लास छोटा सा अभी भी मैंने ये ग्लास मेरे घर में रखा है ये मेरे लिए एक आशीर्वाद रूप तोहफा मिल गया था मुझे और इनके कारण मेरी जो वक्रुत्व शक्ति है मुझ में वो बड़ी और मैं आगे बढ़ा मेरे माता पिता और मेरे बड़े भाई जो मूलझी भाई है कि भाई मैं तो अच्छी तरह से पढ़ नहीं सका लेकिन आप पढ़ना तो मैंने मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मेरे गांव में ही पूर्ण किया इनके बाद 8 से 11 तक ओल्ड एसएससी हमारे समय में थी तो ओल्ड एसएससी पास करके मैंने गुजरात सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा पास की इनके बाद मेरे पिताजी और बड़े भैया ने निर्णय लिया कि इनको आनंद पढ़ने के लिए भेजना है तो वहाँ मेरा एक दूसरा मासी का लड़का रहता था उसने मुझे गाइडेंस दिया कि आप कुछ ऐसे अच्छे सब्जेक्ट रखो जिसके कारण आपको नौकरी मिलने में कोई तकलीफ़ ना हो तो मैंने इसको बताया कि मैं क्या विषय रखूँ तो उसने मुझे बोला कि आप इंग्लिश रखो तो मैंने आनंद में बी ए विथ इंग्लिस के साथ किया और इनके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स जॉइंट किया विद्यानगर में आनंद के नज़दीक है वहाँ भी मैंने एम ए एंटायर इंग्लिश किया और इनके बाद मैंने बीएड किया तो बीएड इंग्लिश भी मैंने वल्लभ विद्यानगर में किया और 1982 में मुझे ये डिग्री लेने के बाद दो ही मास में जॉब मिल गई और मैंने सेकेंडरी टीचर के रूप में इंग्लिश टीचर के रूप में मैं न मैंने मेरा रोल अदा करना शुरू किया एक ही गाँव जो मोटी कांटड़ी गोधरा तालुका का गांव है वहां श्री सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल है, है वहां मैंने थर्टी फोर ईयर्स कंटिन्यूस एक ही स्कूल में जॉब की और मैं मैंने बच्चों का दिल जीत लिया पूरे गांव के लोगों का दिल जीत लिया इंग्लिश के साथ मैं सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का भी सब्जेक्ट पढ़ाता था इसमें जो नैतिक मूल्य आते थे बच्चों को संस्कार की बातें आती थी देशभक्ति की बातें आती थी आज़ादी की बातें आती थी इतिहास हमारा क्या है वो नैतिक मूल्य बच्चों में ठोस ठोस के भरने में मैं सफल रहा अच्छा परिणाम लाने में भी मैं सफल रहा कभी कभी मेरे सब्जेक्ट के हंड्रेड परसेंट रिजल्ट भी आता था बच्चों के लिए मैंने कभी पार्शलिटी नहीं रखी थी मैंने बच्चों को अपना ही मानता था मेरे बच्चे जैसे हैं ऐसे ही मैं कार्य करता था कभी कभी बच्चों को फ्री में घर पे बुलाकर भी पर्सनल गाइडेंस देता था और गरीब बच्चों को बच्चों का मैं खास ख्याल रखता था कि जिसको कोई सहारा देने वाला नहीं है इनको मैं व्यक्तिगत उसकी बेंच पर बैठ के व्यक्तिगत मार्गदर्शन देता था और इनके कारण ये बच्चे भी अभी जब भी मुझे मिलते हैं तो मुझे पाव पड़ जाते हैं ये मेरा अनुभव अनुग है चलिए बहुत ही अच्छी बात आ, आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं सलामी जिंदगी उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा किस तरह से एक टीचर के रूप में आपने अपना विशिष्ट रोल अदा किया और बच्चों को जो है खास आप ध्यान देते थे अपने ही बच्चे समझ के आप पढ़ाते थे जिस वजह से बच्चे आपके गोल मिल जाते थे आपसे और बच्चे जो है लगन से पढ़ने लग जाते थे तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही है देसाई भाई से और बहुत ही अच्छी बातें और भी होंगी लेकिन अभी लेते छोटा सा ब्रेक सुनते बहुत ही प्यारा सा आप सुना है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 के वते हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है माना अपनी जेब से फकीर है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 जीना इसी का नाम है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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा लग रहा है देसाई भाई हमारे साथ हैं उनसे बातें हो रही हैं और खुशी हो रहा है कि वो एक शिक्षक के रूप में अपनी विशेष सेवा चौंतीस साल तक दिया और आज भी वो बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं और बच्चों को शिक्षा देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं बहुत अच्छी बात उन्होंने बताया और मैं चाहूँगा कि अब जैसे कि हमारे जीवन में कई मुश्किलें आती हैं या कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ चाहते हैं कुछ और है होता कुछ और है तो देसाई भाई मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपके जीवन में जो मुश्किल का दौर था किस वजह से था क्या मुझे पॉकेट मनी की बहुत शॉर्टेज होती थी आ, घर से जो पैसे आते थे वो फूड बिल में पूरे हो जाते थे तो एक्स्ट्रा खर्च के लिए जब मैं मांग करता था तो मिलता था फिर भी कभी कभी मेरी मुश्किल बढ़ती थी तो मैं कभी मेरे दोस्तों से भी पैसा लेता था और फिर जो घर से पैसे आते थे वो इनमें से बचा कर भी मैं इनको वापस दे देता था परिवार की परिस्थिति अच्छी तो थी लेकिन शहर में रहते थे इसलिए जो पूर्ति ज़रूरियात पूरी न होने के कारण कभी पैसों की शॉर्टेज होती थी तो वो मेरी माता को मैं बताता था तो एक बार मैंने मेरी माताजी को बताया तो माताजी ने कहा कि भैया तुम अच्छी तरह से पढ़ो मैं तुमको अब इस साल से पैसों की कोई कमी पढ़ने नहीं दूंगी तो ऐसी मेरी मुश्किलियाँ पढ़ने में भी इंग्लिश सब्जेक्ट मैंने रखा था तो इंग्लिश में पढ़ने में भी बहुत मुश्किलियाँ होती थी हम ग्राम्य विस्तार के थे फिर भी चार चार कलाक छः घंटे तक पढ़ने के बाद बड़ी मेहनत की और ऐसी ये मुश्किलियाँ का भी हमने सामना किया परिवार में हमारे बड़ा परिवार था तो कभी आंतरिक विखवाद भी होते थे तो आंतरिक विखवादों को पार करके भी मैंने जीवन में तय कर लिया था और स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य मैंने जीवन में याद रखा था कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच उठो जागो अने ध्येय प्राप्ति सुधी मंडा रहो hmm. ये वाक्य ने मेरे जीवन की स्थिति बदलने में मुझे बहुत हिम्मत दी मुश्किलियाँ तो जीवन में आती है जन्म से मृत्यु तक हमारा जीवन जीवन ही एक संघर्ष है लाइफ इज स्ट्रगल छोटी बड़ी मुश्किलियाँ पार करके मैंने ये जीवन बिताया मुझे अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ था तो कभी ये मेरी डिमांड पूरी नहीं होती थी तो फिर भी मेरी माता पिता कहते थे भाई जो आपको एक साल में दो चार ड्रेस जो आपको मिले सिंपल मिले लेकिन आप पढ़ने में अच्छा ध्यान रखना दूसरे शौक मत करना तो मैंने बचपन से ही दूसरे शौक छोड़ दिए था और अच्छी किताबें पढ़ने का और एक्स्ट्रा नॉलेज जनरल नॉलेज प्राप्त करने का भी मुझे शौक था, और चालू सर्विस में भी मैंने आर्थिक सामाजिक राजकीय और शैक्षणिक सेवाएं की है मैं मेरे बार गाँव ले पाटीदार समाज का प्रेसिडेंट प्रमुख रहा हूँ और हमारे बारगांव लेवा पाटीदार समाज की तीन साल तक मैंने ये सेवा की है हमारे समाज के तेजस्वी जो तारले होते हैं इनका जो फर्स्ट क्लास आता है इनको हम हर साल इनाम देते थे ये योजना भी मैंने शुरू की थी हमारे बारगांव लेवा पाटीदार समाज में जो कुरिवाज चलते हैं वो वो कुरिवाज नाबूद करने के लिए भी हमारे समाज के लोगों को हमने अच्छी तरह से समझाया हमारे समाज का भंडोड़ एकत्रित करने में भी हमने बड़ा रोल अदा करया किया हमारे समाज में अच्छा कार्य करने में समाज की एक डायरेक्टरी छपवाई इनमें सभी समाज के लोगों के उनके पुत्र को इनकी पुत्री का सबका एड्रेस होता था सबकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती थी तो सबको एक दूसरे के करस्पॉन्डेंस करने में बहुत बड़ी मदद मिलती थी ऐसे सामाजिक कार्य भी किए शैक्षणिक क्षेत्र में टीचर के साथ मैं पंचमाल जिला माध्यमिक शिक्षक संघ का उप प्रमुख भी रहा और हमारे जिले में शिक्षकों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं जी। वो सरकार तक ले जाने में भी हमने बड़ा रोल अदा किया हमारी शिक्षा जगत की सेवा के लिए स्थानिक जो प्रश्न डी लेवल के होते हैं वो भी दूर करने में हमने बड़ी मदद की और तीसरी तरह मैं मेरी सोसाइटी में भी दो दोदा पूरा कर चुका हूँ सोसाइटी में मैं उप प्रमुख था और खजांची भी था तो अच्छी तरह से सोसाइटी का भी संचालन किया सोसाइटी के आजू बाजू में कंपाउंड वॉल बनाई एक अच्छा गेट बनवाया वहाँ एक पिपड़े का वृक्ष था इनके आजू बाजू बच्चे खेल सके ऐसा एक वातावरण तैयार किया जल व्यवस्था के लिए भी हमने प्रयत्न किया लाइट की सगवड़ के लिए भी हमने रजुआत करके हमारी सोसाइटी को आदर्श सोसाइटी बनाने में भी मदद की और इसी तरह मैंने कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम सांस्कृतिक जो प्रवृत्तियाँ होती है वो एंकरर का पूरा रोल मैंने मेरी स्कूल में मैं तालुका लेवल का और स्कूल लेवल का जो भी कार्यक्रम होते थे इनमें अच्छे एंकर का रोल करके बच्चों को मैं सदा प्रोत्साहित करता रहा ऐसा मेरा जो जीवन है वो आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक और सांस्कृतिक लेवल पर मैंने अच्छी सेवा करके मेरा ऊंचा नाम बनाया और मुझे धार्मिक प्रवृत्तियों में भी रस था मैं कुछ भजन मंडलियों में भी जाता था अच्छे अच्छे पोलिटिशियन जो नेता थे इनके भाषण सुनने के लिए भी मैं जाता था और बड़े बड़े संत की जब जब कथा होती थी तो दूर होने के बावजूद भी मैं वहाँ जाता था पूज्य मुरारी बापू की कथा भी मैं कथा भी मैंने सुनी है पांडुरंग शास्त्री आठवल्ले जी का जो स्वाध्याय परिवार का जी पूरा नाम है महाराष्ट्र में और पूरे देश में तो ये स्वाध्याय परिवार में मैं पाँच साल रहा और स्वाध्याय के जो विचार है गीता के अठार अध्याय है इनका मैंने अध्ययन किया और इनके कुछ सिद्धांत मेरे जीवन में मैंने धारण किए और इनके बाद मुझे बहुत गीता ज्ञान मेरे जीवन में मैंने पूरा धारण कर लिया <laughs> और इनके कारण मेरे जीवन में अमूल्य परिवर्तन आया जी बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी बात आप अपने अनुभव के हमारे साथ सजा कर रहे हैं जैसे कि आपने बताया गीता का जो है अध्ययन अच्छा किया आपने स्वाध्याय परिवार में भी गए और बहुत सारे संत महात्माओं को भी आपने सुना तो मैं चाहूँगा गीता का कौन सा एक वाक्य या कौन सा एक अध्याय जो आपको बहुत पसंद आता है और क्यों पसंद आता है उसके बारे में गीता में मुझे याद है कि भगवान ने कहा था यदा यदा ई धर्म से ग्लार्भवती भारत अभ्युत्थनम अधर्मस् तदात्मा स्मृज्य जारे जारे जयरे आ पृथ्वी पर अधर्म वी जाए ते धर्मनी स्थापना करवा माटे भगवान ने स्वयं अवतरित हो वाक्य मार जीवन में मा वनाई गयु भगवान कहू भगवान ने हमें बताया श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया कि तू तेरा कर्म करता रहे कर्म करने का फल मिलता ही है कर्म करने के बाद फल की आशा मत रखना कर्म कभी निष्फल नहीं होता है बुरे कर्म का बुरा फल होता है अच्छे कर्म का अच्छा फल होता है ये गीता के बहुत बड़े महावाक्य हमें याद है हमने स्वाध्याय परिवार के लिए भक्ति फेरी भी की है अच्छा। जंगलों में आदिवासियों हमारा पंचमाल जिला जो गोधरा विस्तार है वो आदिवासी विस्तार है तो वहाँ के जंगल में रहते हुए लोग वहां तीन तीन दिन चार चार दिन उनके बीच में रह के सुबह में पांच बजे उठकर भक्ति फेरी करके हम रात को भी प्रवचन देकर उनको गीता के बारे में और गीता के महत्व को व्यसन मुक्ति के बारे में अपने जीवन जीने की कला के बारे में अच्छे संस्कार प्राप्त करने में लड़ाई झगड़े दूर करने में ये सब प्रैक्टिकल करके हमने वहाँ दिखाया और ये हमारे लिए बहुत सुखद घड़िया थी देसाई भाई बहुत ही अच्छी बात आपने बताया गीता का जो अध्ययन आपने किया उसमें जो आपने बताया कि श्रेष्ठ कर्म करना अच्छे कर्म करने के लिए जो गीता ने प्रेरित किया है वो बातें आपको अच्छा लगा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा आपकी वाणी जो है बिल्कुल सरल सरल चलती जाती हैं और आप एज ए जो वक्ता के रूप में आपने काम किया भी है और आपका वक्तव्य भी बहुत अच्छा है और हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रीड मधु वन नाइनटी पॉइंट पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मस्कते रहो यादों में खो जाओ वो हमसे कहती हैं देखो खुदा ही मेरा शिकायतें सुनकर नई राह बताता है शिकवे शिकायतें सुनकर नई राह बताता है तलामी जिंदगी कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत अच्छी बातें हो रही हैं देसाई भाई से और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा उनका जो फ्लो है और एक बार शुरू हो जाते हैं तो उन्हें फिर रोकना पड़ता है कि अब और नहीं बोला <laughs> तो इस तरह की जब बातें हैं कई बार हमको सुनने को मिलता है तो अच्छा वक्तव्य हैं उनका एक फ्लो है बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं ये उनके वक्तव्य से हम समझ सकते हैं कि उनके दिल से वो पढ़ाते थे बच्चों को ये समझ में आता है आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि स्कूलिंग की बात कर रहे थे हम लोग या शिक्षा की बात करते हैं तो स्कूल में हमेशा ही एक ट्रिप होता है बच्चों को ले जाने का साल में एक बार विंटर सीजन में तो मैं चाहूँगा कि आपके ट्रिप बच्चों को कहाँ कहाँ आपने जो पिकनिक पॉइंट है वहाँ पर लेके गए या पिकनिक पर लेके गए हो या कोई अलग ऐतिहासिक स्थान पर लेके गए हो तो अलग अलग जगह पे आपका जाना हुआ होगा तो मैं चाहूँगा कुछ टूरिज्म के बारे में पिकनिक के बारे में बताइए हमारे इस गुरु में हर तीन साल को प्रवास का आयोजन किया जाता था हमारे गुजरात में सौराष्ट्र विस्तार जो है इसके यात्राधाम बहुत प्रसिद्ध है सोमनाथ है गिरनार है पीर जूनागढ़ है राजकोट है इनके आजू बाजू के खोड़लमा के मंदिर है वो सभी सौराष्ट्र विस्तार का पूरा चार बार हमने दौरा बच्चों को करवाए हैं, वहाँ सभी धार्मिक भावना और शिक्षण की भावना दोनों का हमारा अप्रोच होता था बच्चों को शैक्षणिक ज्ञान मिले और आध्यात्मिक ज्ञान मिले इसके लिए हम ये स्थल पसंद करते थे हमारे स्कूल के बच्चे बहुत धनवान भी नहीं थे बहुत गरीब भी नहीं थे तो 200-300 तीन रुपये में हम इनको प्रवास में ले जाते थे इनकी आ, आर्थिक परिस्थिति को देखकर जहा मंदिरों में खाना मिलता है फ्री में इनका लाभ मिलता था अच्छा। तो रहने का और सोने का ही खर्चा करना पड़ता था और पूरा तीन चार दिन बच्चों को दरिया किनारा कहीं जो जगह है नदी किनारे की जो जगह है अच्छे अच्छे टेम्पल्स है नेचुरल प्लेसिस जो है पर्यावरण के लगते जो स्थल है वो बच्चों को हमने बहुत बार बताए है हमारे आजू के गांव में जो पिकनिक पॉइंट थे वहां भी हम बच्चों को ले जाते थे वहां जाकर बच्चों के साथ हम टीचर लोग भी मिलकर खाना बनाते थे और अच्छी तरह से भजन कीर्तन कुछ जोक्स गीत वगैरह मनाकर पूरे दिन पिकनिक मनाकर आनंद करते थे तो बच्चों को एजुकेशनल पॉइंट के साथ साथ एनवायरमेंटल एंड पिकनिक पॉइंट के बारे में भी बताकर बच्चों को मजा कराते थे और बच्चों को कभी ऐसा नहीं लगता था कि हम स्कूल में बोरिंग हो रहे हैं बच्चों को कभी कभी हमने रात्रि क्लास का भी आयोजन करते थे और फ्री में शिक्षक एक वीक में दो बार आता था और बच्चों को रात को भी घंटे दो घंटे पढ़ाकर कर बच्चों को अच्छे मार्गदर्शन देते थे ऐसा हमने बच्चों के लिए किया है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बच्चों का शिक्षा और थोड़ा सा मनोरंजन हो और उनकी कलाओं का भी विकास हो ऐसी बातें ध्यान में रखते हुए आप पिकनिक स्पॉट पर ले जाते थे और उनसे अलग अलग एक्टिविटीज कराते थे तो मैं चाहूंगा कि कौन कौन से अलग अलग जगह पे आप घूमे हैं थोड़ा सा उस जगह के विस्तार के बारे में बताइए हम ज्यादातर सौराष्ट्र में घूमे हैं तो सौराष्ट्र में जो गिन्नार पर्वत है वो गिन्नार पर्वत के चार पॉइंट आते हैं वो इनके लगभग 1500 से 2000 हजार होते हैं वो हम टीचर का ग्रुप बनाकर बच्चों के साथ रहते थे और वहाँ इनके आजू बाजू जंगल विस्तार है और एक ऐतिहासिक प्लेस है जहाँ राजमहल है और रानी का भी महल है वो राजा और रानी के जो महल है वो ऐतिहासिक महत्व है इनकी चारों ओर एक बड़ा कोट बंधा हुआ है वो सब हमने बच्चों को पैदल लेकर चले गए और सब दिखाया तो बच्चों को ऐतिहासिक जो मार्गदर्शन मिलता था इनको भी जानकर बच्चे खुश होते थे कि वो किला किसने बनवाया था इनके आजू बाजू में कितनी वाहव है इनमें कितने कुएँ हैं वहाँ सैनिक कैसे रहते थे सैनिक की जो तोप होती है वो भी वहाँ अभी म्यूजियम में सब रखा हुआ है तो खास करके जूनागढ़ गिरनार द्वारका द्वारका के अंदर जो टेंपल है कृष्ण भगवान का और बेट द्वारका जो दरिया है आजूबाजू सागर सागर के बीच में बेट द्वारका में मंदिर है तो वहाँ हमें होड़ी में सैर करके बच्चों को लेकर गए तो बच्चों को बहुत मज़ा आया तो इसी तरह हमने ऐतिहासिक और कल्चरल जो प्लेस होते हैं जो म्यूजियम होते हैं इसको इसका भी बच्चों को लाभ दिया और सारे सौराष्ट्र का कोई यात्रा यात्राधम हमने बच्चों के लिए बाकी नहीं रखा है ये बच्चों के लिए हमने ये एक कार्य एक्स्ट्रा किया है हम्म <laughs> हम्म जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सिर्फ सौराष्ट्र के और भी कुछ भारत देश के अलग अलग जगह पे आप कभी गए हैं हाँ, हाँ तो यहाँ गुजरात में हम आबू अम्बा लेकर आए थे तो आबू अम्बा के जो स्थल है अम्बाजी में अम्बाजी माता का बड़ा मंदिर है और आबू में दिलवारा टेम्पल्स है और वो नक्की लेक है इसके आजू बाजू में जो ब्रह्मा कुमारी के जो कुछ केंद्र है इसका भी बच्चों ने लाभ लिया था कुछ प्रदर्शनी ऐसा देखा था तो हमें टीचर्स ने भी देखा था हमें भी बहुत अच्छा लगा था तो ये संस्था के बारे में भी हमें पता चला कि यहाँ भी कुछ अच्छा कार्य होता है हमने एक दूसरे के साथ मिलकर एक शो भी देखा था इसमें आत्मा और परमात्मा का जो परिचय था वो भी हमें दिया गया था अच्छा गुजरात और राजस्थान छोड़ के और कौन से स्टेट में आप घूमे? गुजरात और राजस्थान को छोड़कर और कोई स्टेट में हम नहीं घूमे हैं <laughs> क्योंकि बच्चों की आर्थिक परिस्थिति इतनी जबरदस्त नहीं थी इसलिए कम से कम सौ से लेकर 500 सौ रुपये तक का खर्च कर सके ऐसी स्थिति में हमने इनको घुमाया है <laughs> जी अः देसाई भाई बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जिस तरह से आपका बजट होता था उस अनुसार आप पिकनिक स्पॉट पे बच्चों को ले जाते थे इसके अलावा मैं चाहूंगा आप पर्सनल कौन कौन सी जगह पे गए हैं अपनी यात्रा के बारे में बताइए मैं दिल्ली में घुमा हूँ भारत की राजधानी जो दिल्ली है दिल्ली में मैंने ऐतिहासिक प्लेस देखे है इसमें जुमा मस्जिद है जो राजघाट महात्मा गांधी जी की समाधि है वो राजघाट पर हम गए थे संसद भवन के बीच में गए थे जुम्मा मस्जिद गए थे कुतुब मीनार देखा था पूरा दिल्ली शहर हमने घूमा था वो स्वामीनारायण का बड़ा कैंपस है वो भी घूमे थे और दिल्ली एक ऐतिहासिक नगरी है दिल्ली हमारे देश की राजधानी है इनके बाद मैंने राजस्थान में जयपुर की मुलाकात ली थी मैं जब बी में था तो राजस्थान में उदयपुर जयपुर उदयपुर कहा जाता है कि इट इज़ ए सिटी ऑफ लेक्स सरोवर की नगरी कहा जाता है वहाँ का जो पर्यावरण बहुत अच्छा है कुछ पानी के बीच में बड़ी बड़ी होटलें हैं वो भी दिखाते हैं जयपुर इज ए पिंक सिटी जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है वो भी हमने अच्छी तरह से देखा है अहमदा हमारे गुजरात में बड़े बड़े शहर अहमदाबाद है सूरत है भरूच है वल्लभ विद्यानगर है इनके आजू बाजू के ऐतिहासिक प्लेस है इनके मध्य प्रदेश में हमने इंदौर रतलाम वो भी देखा है राजस्थान भी देखा है दिल्ली में भी गए हैं और गुजरात के कुछ प्लेस देखे है इनके अलावा और कुछ नहीं देखा है <laughs> चलिए देसाई भाई बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपने बच्चों को लेकर कहाँ कहाँ गए वो भी बताया और खुद पर्सनली कौन कौन से शहरों में कौन से स्टेट में आप गए आपने सुनाया हमें बहुत अच्छा लगा आपने अलग अलग प्लेसेस को देखा और बड़ी अच्छी तरह से उसको देखकर जानने की कोशिश आपने की है भाई तो आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि ब्रेक में गाना सुनते हैं तो मैं चाहूँगा कि कौन सा एक गीत या भजन जो आपको बहुत पसंद आता है उसके बारे में बताइए मुझे मैं छोटा था तब जब भजन मंडली में गीत गाने के लिए जाता था तो ये गीत मुझे अच्छा लगता था जीत लकड़ी मरत लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का बच्चे का जब जन्म हुआ था घोड़िया था वो लकड़ी का पढ़ने के लिए वो जाता था पार्टी थी वो लकड़ी की बच्चा जब सोता था तो खटिया था वो लकड़ी का जब हमारा मरण होता है तो ठाठड़ी थी वो लकड़ी की जन्म से मृत्यु तक देखो ये देख तमाशा लकड़ी का दूसरा गुजराती में एक गीत है हरिण मार्ग चे सूरा नो नहीं कायर नु काम जो ने हरिना मारग मागणा विघ्नो विघ्नो पार करी ने भक्ति भक्ति नु फस हरिण मारग छे नहीं कायरनु काम जोने दूसरा एक दोहा भी मुझे याद है तुलसी कहे इस संसार में बात बात के लोग सबसे हिलमिल नदी नाव सं और इसी तरह हम दुहा छंद भजन कीर्तन ऐसी कुछ हमारी एक्टिविटी थी ये सब मैं आपको एक बता रहा हूँ चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा भजन जो अभी देसाई बाई ने याद कराया उस भजन का आनंद उठाते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुना हैं रीड 90.4 एफएम पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मुस्करा आते रहो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 नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर सलामी जिंदगी कार्यक्रम को आप सुनाएं और हमारे साथ है देसाई भाई जिनसे हम बात कर रहे हैं सिक्सटी प्लस रनिंग में भी बहुत ही अच्छे तरह से एक्टिव है उनके वक्तव्य में भी बहुत ही अच्छी तरह से जान है आप सुनकर समझ रहे होंगे कि कितनी अच्छी तरह से वो वक्तव्य दे रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हूँ मैं कहूंगा कि दस भाई आपके जीवन में जैसे कि हमारे जीवन में बहुत सारे लोग आते जाते हैं तो किसी न किसी व्यक्ति के साथ हमारा एक लगाव जुड़ जाता है एक आदर्श उनके प्रति हमारा बना रहता है तो आपके जीवन के आदर्श कौन है और क्यों है मेरे जीवन में मेरा आदर्श मुझे अच्छी तरह से लगा हो तो स्वामी विवेकानंद का जो जीवन है वे वो जीवन मुझे बहुत आदर्शमय जीवन लगा उनके जीवन का लक्षण उनकी जो किताबें कुछ मैंने पढ़ी इसमें उनके जीवन की कुछ घटनाएँ मेरे जीवन में भी मैंने प्रेरित की और मेरे जीवन को आबाद बनाने में उस आ, आ, स्वामी विवेकानंद का आदर्श जीवन मुझे, ने मुझे महत्वपूर्ण रोल अदा किया और दूसरा पांडुरंग शास्त्री आठवल्ले जी का मैंने चार से पांच बार प्रवचन सुना और इनका जो प्रवचन वो भी व्यक्तिगत आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों के बारे में मुझे प्रेरित किया और मैंने वो संस्कार मेरी स्कूल के बच्चों में भी दिए मेरे परिवार में भी वो संस्कार मुझे अच्छे लगे मेरे जीवन में कुछ दुख की घड़िया भी आई मेरे पिताजी का मृत्यु हुआ था तो उस समय मुझ और मेरी माताजी अचानक हमने कोई कल, कल्पना नहीं की थी ऐसी समय मेरी माता को एक ऐसी दुर्घटना के एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था लेकिन हार्ट अटैक जैसी बीमारी के कारण वो ये दुनिया छोड़कर चली गई तो जो मेरे माता पिता भी मेरे लिए आदर्श थे मेरे माता पिता का रोल मेरे जीवन में बहुत बढ़िया था और इनका अचानक चला जाना वो हमारे लिए बहुत दुख की घड़िया थी तो इसी तरह मैं जनरली सभी श्रोताओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जिंदगी में बी गुड डू गुड अच्छा करो और अच्छा सुनो कम बोलो और अच्छा बोलो बी गुड डू गुड सारा बनो सारू करो जीवन में अगर हम अच्छा करेंगे तो हम हमको अच्छा ही मिलेगा ये मेरा सभी को मैसेज है देसाई भाई बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया है और जाते जाते मैं कहूंगा कि आपके जैसे कि आपने कहा आपके बेटे हैं बेटे के भी बेटे हैं तो उनके साथ आपका कैसा जमता है उनके साथ आपका कैसा बातचीत होता है उसके बारे में कुछ प्रसंग हो तो बताइए मेरा परिवार एक आदर्श परिवार है ऐसा मैं कह सकता हूँ हमारे परिवार के आठ सभ्य है इसमें मेरा बड़ा बेटा है संदीप भाई वो भी इसमें भी आध्यात्मिक मूल्य है और मेरा दूसरा बेटा है जो वो प्राइमरी टीचर है वो भी कोई इसमें कोई व्यसन नहीं है दोनों बच्चों में उनकी दोनों पत्नियां हैं वो भी सुशील है संस्कारी है हमारे घर में एक आदर्श वातावरण बना रहता है हम संयुक्त कुटुम्ब में रहते हैं कोई मतभेद नहीं है सभी अच्छी तरह से चल चलते हैं सब ने तय कर लिया है कि हमें अच्छी तरह से हमारी जिंदगी बितानी है तो हम हमारे सोसाइटी में भी हमारा एक परिवार आदर्श परिवार के रूप में दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है चलिए बात ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है और ख़ुशी होती है जब आदर्श परिवार बन जाता है या आदर्श हम अपने जीवन में अपनाते हैं क्योंकि आदर्श बोलने से नहीं लेकिन हमारे कर्म हमारे विचारों से आदर्शमय हम जीवन बनाते हैं तो हमारे जीवन में अच्छे विचार हो, अच्छी संगत हो तो ये चीज़ें अपने आप होने लगती इसे बनाना नहीं लगता और जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं वो खुद ही अपना एक्सपीरियंस दूसरों को बताएं कि भाई जिस व्यक्ति से मिला वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं ऐसा निकलेगा उनके मुख से तो ये चीज़ें होती हैं जब हम लोग जीवन में कुछ धारणाएँ बना के चलते हैं कुछ अच्छी चीज़ों को फॉलोअप करते हैं तब ये चीज़ें बनती हैं तो देसाही भाई बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है जीवन में जहाँ तक हम लोग देखते हैं किसी न किसी मूल्य को लेकर चलते हैं तब ये चीज़ें आसान हो जाती हैं तो आप अपने जीवन में मूल्यों को धारण करते आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इस वजह से आपका जीवन भी एक आदर्श जीवन है और आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा और जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो आपको बहुत अच्छा लगता है जैसे आपने बीच में बताया कि आपको बहुत सारे भजन और जो दोहे हैं वो भी आपने बताया तो जाते जाते कौन सा एक गीत आप अपने सभी श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम एक सूर्य है एक चंद्र है इनसे अच्छा सत्यम शिव सुंदरम चलिए देसाई भाई बहुत ही प्यारा संगीत आपने याद कराया है सभी श्रोताओं के लिए बहुत ही प्यारा सा मैसेज भी है सत्यम है शिवम है सुंदरम है वो ईश्वर की महिमा है जो खुद एक सत्य है शिवम मना जो सभी का कल्याण करते हैं और सुंदर मना वो सदा पवित्र रहता है तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत ही अच्छा भजन याद करा है तो चलिए उस ईश्वर को याद करते हैं जिस भी रूप में याद करते हों वो सत्यम हो शिवम हो सुंदरम हो ऐसी भावना के साथ जब हम लोग याद करते हैं तो हमारे अंदर भी वो सत्य वो सुंदरता वो शिवम आ जाता है शुभम मना सभी का कल्याण करना हमारी भावना कल्याणकारी हो तो जीवन में भी हमारा कल्याण हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आपके साथ बातें करके हमें अच्छा लगा थैंक यू सो मच सलामी जिंदगी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए ततेही <laughs>